श्री आ हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय हो गई अच्छा कर, कर, कर अच्छा अच्छा इस इस्टेट श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरिओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि भोलवृंदावंद हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास बागमय ममतम ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल श्री देवस्यो। वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप साग्र जात सह कृष्ण रघुनाथ सजीव साइतम श्री पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगणलताी विशाखान्वताधाकृष्ण प्रणय विकृतिलादिनी शक्तिरस् एककात्म भुवि पुरा देहभेद चैतन्याक्षम पटकट मधुना तद्व चैकेमा राधाभाद्युत सुवलिम नौमी कृष्णस्व नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जयमीरि हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव यत्र यत्र द्राक्लसी पद्मना पुराण पठनम तिहि हरि ही, तो ही। बोलो की जय श्लोक हो गया पुन शुवृंदवन अच्छा पशु निज निजपुरिया यदप दयनीय छपन्ना का नामजनताद्रोमोद राधा माधव योग सद भजि कौमोज्वल कौमोज्वलाव नवप्रसून आन आनी ये कुंजान तरे घूढ़ हम शहीशव खेल नहीं बत कदा कार्यो विवाह mm -hmm. शिवप्रिया लाल आनंद पूर्वक खेल रहे हैं निकुंज में और शिवप्रिया जी लाल जी कभी जोड़ी से बैठे हैं आमने सामने बैठे हैं जोड़ी से बैठे हैं और पीछे से आकर के किसी सखी ने श्री प्रिया जी के फरिया का छोड़ लेकर के उर्मी जो है उसका छोड़ लेकर के और श्री लाल जी का जो पटका है उस पटका के छोर को लेकर के दोनों में ग्रंथ बंधन कर दिया और सारी सखी सरकार की जय लाली लाल की जय ऐसे जय जयकार कर रही हैं ताली बजा रही हैं आनंद उत्सव कर रही है ये रोज की लीला है साय काल की माने प्रदोष काल की प्रदोष काल की लीला में ये नृत्य विवाहोत्सव ये लीला भी विशेष रूप से श्री रंगदेवी जी के कुंज में उसका विशेष रूप से वर्णन किया गया तो रंगदेवी जी के कुंज में इस विवाह लीला का ये सखीगण विवाह खेल का वर्णन करते है अन्यत्र जहा विवाह होता है वहां तो अग्नि की साक्षी में कहीं विवाह होता है परंतु तो यहां अग्नि की साक्षी की जरूरत नहीं है बोले अग्नि अग्नि का है बोले अग्नि की कोई जरूरत नहीं है श्याम सुंदर की बंशी उसको बीच में रख के और उसके चारों ओर फेरा ले लेते वैशी जो है वो हित तत्व है वैशी प्रेम तत्व है जुगल सरकार एक स्वरूप है और वैशी को ही साक्षी बना करके जैसे श्री तुम्ग विद्या जी बड़ी कोश, हैं मंत्र और मंत्री विद्या उनको पता है तो विशेष रूप से अः वैदिक सारी पद्धतियों में वे बहुत कुशल हैं तो वे विवाह करा देती हैं दोनों का युगल का और बीच में श्री वहींशी जो हैं उनको ही कहीं प्रीति उनको ही साक्षी बना करके विवाह उत्सव कर रही में जो प्रीति है वो प्रीति अद्भुत होकर के विराजमान है और वो दिव्य जो प्रीति है वो दिव्य प्रीति उसको किसी उपाधि की जरूरत नहीं है ये न स्वकीय है न परकीय है ये परमस्वीय है परकीय माना आप परमस्वीयाव ब्रजगुप्त है श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं नूरूपण किया तो परमसूया है परंतु फिर भी लीला में उल्लास उसके लिए श्री कुरियन विवाह उत्सव क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों की परस्पर स्वीकृति मात्र नहीं है विवाह रूपी जो संस्था है वह कहीं सामाजिक उत्सव भी है और वह सामाजिक स्वीकृति को भी स्थापित करता है जब तक सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है तब तक विवाह को मान्यता नहीं मिलती है तो सामाजिक स्वीकृति भी उसका एक तो यहां सब सखीगण विराजमान है और सखीगणों के बीच में जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं चाहिए वो सखीगण भी उसमें सम्मिलित हो रही हैं विवाह का अर्थ ही है विशेषण बहन करना माने आदर पूर्वक कन्या को अपने घर में जहां शास्त्र की आज्ञापूर्वक स्वीकार करके अग्नि की साक्षी में अपने घर लाया जाए उसका नाम विवाह है। तो बड़े आदर के साथ में या उद्वाह का तात्पर्य है उत्कर्ष पूर्वक जहां कन्या को वाहन करके अपने घर लाया जाए उसको स्वीकृति की जाए उसमें सामाजिक स्वीकृति भी विराजमान है साथ ही साथ में धार्मिक स्वीकृति भी विराजमान है वो एक सामाजिक उत्सव होकर के विराजमान है और विवाह में जो वैभव है उस वैभव का जैसे प्रकाशन किया जाता है जो व्यक्ति का परिवार का सामाजिक स्टेटस है उस स्टेटस को जैसे प्रकट किया जाता है वह भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो कहीं अपनी महिमा को प्रकट करने का एक माध्यम भी है सामाजिक स्वीकृति भी है और वह कहीं धर्मानुमोदित हो करके, कहीं प्रीति को धर्मानुमोदित करके उसे उसकी स्वीकृति है तो ये तीन पक्ष जो हैं वो विवाह के अपूर्व से विराजमान है एक चौथा पक्ष और है वो है धर्म उत्पादन वो यहां पर नहीं वो चौथा पक्ष नहीं है विवाह का जो संकल्प है उस संकल्प में धर्म प्रजा उत्पादन उत्पादनार्थम विवाहिनिष्य ये जो पद्धति है कि अः संकल्प लिया जा रहा है कि धर्म संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी संस्कृति की जो डोर है उसको जो पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई है उसमें अपने योगदान के साथ में आगे की पीढ़ियों को समर्पित करने के लिए हम ये विवाह संस्कार स्वीकार कर रहे हैं और इस कन्या को हम कहीं ग्रहण कर रहे हैं तो ये जो पद्धति है बस वो, वो उसका यहां पर आवश्यकता नहीं है यहां पर जो अपूर्व जो आनंद का उल्लास है वो उल्लास विराजमान है तो प्रीतिम काम नाम मात्र जन रोमोद रोमोदम श्री किशोरी जी की लालजी की स्थिति ये है कि नाम मात्र जन रोमोद रोमोदम कभी राधा इन दो अक्षरों को सुनते हैं तो इतने मात्र में ही श्री श्याम सुंदर के रोमोदगम हो जाते हैं रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं किशोरी जी कभी कृष्ण नाम सुनते हैं तो अत्यंत अत्यंत रोमोदगम किशोरी जी के श्री अंग में भी रोम के उद्गम प्राप्त हो जाते हैं रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं यदि ये कह रहे हैं कि अरे ललता क्यों संकोच कर रही हो तुम कोई हो रही हो तो ललता जी कहती है मैं अपराधा नहीं हूं मैं तो सराधा हूं राधिका के साथ में हूं और ये राधा और अपराध तो अपराध में राधा शब्द आया उस राध शब्द को सुनकर के श्री श्याम सुंदर रोमांचित हो जाए कहते हैं आप अपराधा राधिका दूर नहीं है बल्कि राधिका के साथ में होकर के सराधा हो करके आप विराजमान हैं तो इस तरह से कहीं वार्तालाप में भी यदि राधा शब्द को श्रवण करते हैं तो श्री श्याम सुंदर के रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं इसी तरह से अनुसन्न में भी यदि कृष्ण नाम को श्री किशोरी जी श्रवण करती हैं तो किशोरी जी के अपूर्व रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं कि आज कौन सी तिथि है आज ज्य कृष्ण द्वादशी त्रिवेदशी तिथि है इतने में रोमांच उत्पन्न हो जाए जा रहे हा कृष्ण की पक्षपातनी मैं कब बनूंगी इस तरह से रोमांच हो जाए तो नाम मात्र जन तक पुरुद्राम रोमोदाम राम मात्र, नाम मात्र के द्वारा जिनके श्रेयंग में युगल सरकार के श्रेयंग में रोमोगम हो रहे हैं विशेष रूप से श्री राधिका उनकी स्थिति यह है स्वामी जी की स्थिति यह है कि स्वामी जी प्रीतिम काम अपी उनमें कोई अद्भुत प्रीति है सर्वदा जहां भी प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो वस्तु का पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए किम और कदा ये आ, किम तथ इन शब्दों को जो प्रोण शब्द हैं उन प्रोण शब्दों को सर्वनाम शब्दों को वहां प्रयुक्त किया जाता है जहां ठीक ठीक वर्णन करने के लिए उचित संज्ञा शब्द नहीं मिलते हैं तो काम भी कह करके कोई अद्भुत नीति है जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास में शब्द नहीं है ऐसी युगल सरकार के हृदय में प्रीति है और उस प्रीति को धारण करते हुए जिनमें रोमांच हो रहे हैं राधा माधव सदैव भजित हो कौमार एव ज्वलम श्री राधा माधव ये दोनों के दोनों ही सदा ही तो राधा माधव प्रीतिम राधा माधव्यो भजता प्रेम श्री राधा माधव का निरंतर निरंतर भजन कर रहा है वो प्रेम राधिका का किस नाम विराजमान है म सुंदर के हृदय में भी विराजमान है जो भारतीय रस की रीति है वो रीति ये है कि भारतीय रस में नायक नायिकागत प्रेम का पहले वर्णन किया जाता है नायक नायकगत प्रेम का बाद में वर्णन किया जाता है विशेष रूप से फारसी जो प्रेम पद्धति है उसमें नायक का प्रेम पहले वर्णन किया जाता है परंतु भारतीय पद्धति में नायिका के प्रेम का ही पहले वर्णन किया जाता ये दोनों की पद्धतियों में अंतर है भारतीय पद्धति में हरिमोल प्रिय मैं राम की बहुरिया कबीरदास कहते हैं कि राम मेरे प्यारे हैं मैं उनकी बहुरिया हूं तो अप, अपने प्रिय को ईश्वर को वहां नायक के रूप में और अपने आप को कहीं नायिका के रूप में समर्पण करने वाली प्रीति समर्पण करने वाली समर्पण का के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया जाता है ये भारतीय पद्धति रही और अधिक रसाव है इसके विपरीत हो जाए तो भारत में उसे रसाभास माना जाता है जबकि फारसी पद्धति में खुदा के नूर को में देखने की जो पद्धति है वो कहीं प्राप्त है वहां पर ईश्वर को मासुका और अपने आप को आशक साधक को आशक के रूप में कहीं प्रस्तुत किया जाता है परंतु यहाँ पर प्रीतिम काम अपनी श्री किशोरी जी की श्री श्याम सुंदर का नाम श्रवण करके कभी श्री श्याम सुंदर का वेणुनाथ श्रवण करके कभी श्री श्याम सुंदर का अचानक दर्शन करके कभी श्री श्याम सुंदर का चित्र में दर्शन करके श्री किशोरी जी के हृदय में पहले प्रीति उत्पन्न होती है फिर श्याम सुंदर के हृदय में भी प्रीति उत्पन्न होती है तो भारतीय रस की परंपरा कुछ इस प्रकार है कि श्री आश्रय तत्व श्री किशोरी जी उनमें अधिक प्रीति है फिर श्याम सुंदर में भी परस्पर प्रीति विराजमान है तो राधा प्रीति राधा माधव एवं सदैव भज तो श्री राधा और माधव सदा ही प्रीति का भजन करने वाले हैं पहले राधा फिर माधव प्रीति का भजन करने वाले हैं कौमार एवं ज्वलम ये प्रीति कैसी है प्रीति का विशेषण कर रहे हैं कि जो नाम मात्र में रोमांच उत्पन्न करने वाली प्रीति है दूसरी प्रीति की एक विशेषता बढ़ रहे हैं कि राधा माधवी और सदैव भज इनमें राधा माधव में जो प्रीति है वो सदा स्वाभाविक रूप में विराजमान है वो अभियोगात विषयता संबंधात, अभिमानता सात तत्व विशेषत्वात्माता नहीं है बल्कि स्वभावता स्वभावता ही वह प्रीति एकमात्र विराजमान है तो एवोज्वलम जो कौमार अवस्था में कौमार का तात्पर्य है कि जहां कैशोर अवस्था है उस कैशोर अवस्था में जो परम उज्ज्वल होकर के विराजमान हुई है तो कौमार एवोज्वलम कौमार मैंने कैशोर कौमार मैं बाल्य नहीं है यहां बाल्य शब्द का प्रयोग कैशोर के अर्थ में है तो कैशोर में जो परम उज्ज्वल होकर के विराजमान है ऐसी युगल की परस्पर प्रीति को देख करके और जहां श्री प्रिया कंखियों से अपने दाहिनी और विराजमान श्री श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर जहां कंखियों से वाहिनी और विराजमान श्री प्रिया को देखते हुए विराजमान हैं और उनकी नेत्रों के द्वारा जब उनकी प्रीति कहीं बाहर प्रकट हो रही है सामने रुकने लेकर तो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं कंखियों से जहां दर्शन करते हुए विराजमान है तो कई कौमार्ग में वो कहीं जो लालित्य है उस लालित्य के माध्यम से वह प्रीति और भी ज्यादा सुंदर उज्जवल हो करके प्रकट हो रही है प्रीति में स्पष्ट जो वर्णन है उसकी अपेक्षा कुछ ढकी हुई और कुछ प्रकट होने वाली जो प्रीति है वह सौंदर्य अधिक आकर्षक होता है अत्यंत उहाड़ा हुआ सौ सौंदर्य भी आकर्षित नहीं होता है अत्यंत ढका हुआ वो भी आकर्षित नहीं होता है तो जहां लक्षण का वर्णन किया गया व्यंजना का काम शास्त्र में वर्णन किया गया वहां पर भी जो लक्षण कहीं जो व्यंजना कभी अत्यंत प्रकट भी ना हो अत्यंत ढकी हुई भी ना हो ऐसी जो व्यंजना है उस व्यंजना को सर्वदा श्रेष्ठ माना माना गया है तो कौमार में जो उज्ज्वल रूप में सर्वदा सर्वदा प्रकाशित हो रही है वृंदाण नव प्रसून कुंजांतरे उस समय श्री ललिता जी ने श्री देवी जी ने बाबो उल्लास है और उस समय श्री वृंदावन के नव प्रसूनों को लाकर के पूरे निकुंज मंदिर को अद्भुत रूप से सजाया है श्री किशोरी जी सोच रही है ये आज इतनी सजावट कैसे की गई है कुंज में कुंज की इतनी सजावट कैसे की गई है परंतु तो रहस्य रखना चाहती हैं श्री रंग जी इसलिए किसी से कह नहीं रही हैं परंतु तो सुंदर कुंज जो है उन कुंज को उस समय सजाया गया है और सजाने पर सखियां पटी हुई हैं कुछ सखी पट गई हैं श्याम सुंदर की ओर कुछ पटी हुई हैं श्री राधिका की ओर और दो पक्षों में एक कन्या पक्ष और वर पक्ष इनमें सखी परस्पर बदल गई ब, बट गई हैं और बटकर के कुंज मंदिर को सजा रही हैं श्री लाल जी की कुंज को कोई सखी अद्भुत रूप से सजा रही हैं कोई ये सखी है वो श्री रंगदेवी जी की जो कुंज है उनको अद्भुत रूप से सजा रही हैं तो श्री ललताजी के अनंग अनंग कुंज उसको कोई अपू रूप से सजा रही है कोई श्री रंगदेवी रंग जी की जो कुंज है उस रंगदेव जी के कुंज को अपूर्ण से सजा रही है तो वृंदावन ने नव प्रसून निचयान आनी नवकृंदा के नव उनको बाल्यकाल के खेल के रूप में बालक जैसे खेलते हैं ऐसे बालक बने के खेल के रूप में यह दिखाते हैं तो बालकों का खेल है अभी घोषित नहीं किया है पंत कार्यों कार्यो विवाहोत्सव मैं कब आपके विवाह उत्सव को करूंगी तो यहाँ तत्वत अग्नि साक्षी में विवाह न होकर के विवाह खेल के माध्यम से उल्लास का अपूर्व प्रदर्शन है पर उस विवाह खेल में क्योंकि सामाजिक स्वीकृति नहीं है धार्मिक स्वीकृति नहीं है ऐसी स्थिति में माने मंत्र ब्राह्मण अग्नि और काल इन चार वस्तुओं की साक्षी नहीं है न मंत्र की साक्षी है न अग्नि की साक्षी है न काल है न ब्राह्मण है यह उत्सव के रूप में इनमें एक भी चीज गायब हो जाएगी तो विवाह नहीं माना जाएगा उसको विवाह नहीं माना जाएगा तो मंत्र भी बोला जा रहा है ब्राह्मण संयोग से जो नट है रंगमंच के ऊपर वो भी ब्राह्मण वर्ण का है अग्नि भी वहां पर प्रस्तुत की जा रही है मंत्री भी बोला जा रहा है परंतु तो काल नहीं है इसलिए विवाह नहीं माना जाएगा रंगमंच के ऊपर कोई आ, सीन यदि प्रस्तुत किया जा रहा है उसको विवाह नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां काल नहीं विवाह का काल नहीं है तो कार्यो विवाहोत्सव तो कव में शैशव खेल नहीं बच्चों का ये तो खेल है इस खेल के रूप में कार्यो विवाहोत्सव तब तो में आपका सब करती हुई विराजमान होंगी और ये विवाह की जो रीति है वो अद्भुत होकर के विराजमान है जहां पर सब सखी आनंद पूर्वक श्री प्रिया जी उनको श्री रंगदेवी जी ने अपनी छाती से लगाया हुआ है और छाती से लगा करके श्री श्याम सुंदर से कह रही है कि हमने अपनी सखी को बड़े लाड़ के साथ में अपने साथ में रखा आज हम अपने पुराव को तुमको सौंप रही ये अपने मुख से कुछ नहीं बोलेंगे बड़ी बोली हैं इनके मुख में जवान नहीं है बोली नहीं है अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमारी सखी की क्या अभिलाषा है इसको आप जान करके रखोगे संभाल करके रखोगे तुम चतुर सुजान हो शिवप्रिया जी अत्यंत भोरी हैं। हम अपने पुराणों को अब आपको सौंप रही हैं सखी को नहीं सौंप रही हैं। इनको अच्छी तरह से रखोगी और उस समय श्री रंगदेवी जी जितनी भी सखीगण हैं, उन सब सखीगणों को जो बधाई है जो पहमनी है वो दीवी पहरावनी सबको प्रदान करती हैं, श्री सखी को भी यौतुक के रूप में दहेज के रूप में यौतुक के रूप में बहुत कुछ जैसे सर्वस्व समर्पित करती हुई विराजमान होती हैं, श्री सखी को अपने हृदय से लगा लेती हैं, श्री राधारानी को और राधाणी को हृदय से लगा करके कहती है किए को सुख अल्प सखी सुन कहो भरे आयो हियो क्या नहीं सखी हाय मैं तुझे तुझे कुछ भी सुख नहीं दे सकी श्री रंगदेव जी ने राधा रानी को विदा के समय विदाई के समय अपने हृदय से लगा रखा है कह रही है किए को सुख अल्प अरी सखी तेरी जो सेवा कर सकी तुझे जो सुख दे सकी वो तो अल्प था इसको सुन करके सुन युवा सरकार दोनों सुन रही हैं प्रिया लाल कहो उस समय कुछ कहना चाह रहे हैं कह नहीं पाते हैं भरा ही दोनों कर दे भराए उससे भी कुछ बोल नहीं पाई है बस नयनों से शिवकिशोरी जी के झरझर अश्वधारा प्रवाहित हो रही है सखी के नयनों से श्री देवी जी के नैनों से झरझर अश्वधारा प्रवाहित हो रही है और वहां का पूरा वातावरण उस समय विदा के समय व्याकुल हो रहा है तो यदि खेल हो रहा है पंत खेल में भी इतनी भावुकता विराजमान है और उस समय बिना कुछ कहे ही श्री लाल जी उस समय नयनों से ही मांगो कुछ कह रहे हैं शब्द नहीं मिल रहे हैं लाल जी को और लाल जी शिवप्रिया जी को उस समय संग में लेकर के जा रहे हैं आगे आगे लाल जी पीछे शिवप्रिया वे भी संग में जा रही हैं जितनी भी लालजी के पक्ष की सखी हैं वे लाल जी को प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो शिवप्रिया जी के पक्ष की जितनी भी सखी है वो एक एक शिवप्रिया जी को से लगा रही है लेकर के जिस समय श्री चित्रा जी के कुंज में आए वहां से श्री रंगदेवी जी की श्री ललता जी की जो कुंज या श्री किशोर जी की अनंग रंग जो कुंज है उस अनंग रंग कुंज में जिस समय पधारेंगे उस समय सबसे पहले शिवप्रिया जी को संग में लेकर के वृंदावन के कल्प वृक्षों के पास में आएंगे परंतु तो लाल जी के पक्ष की सखी कह रही हैं। बोले इन सखियों के चक्कर में मत पड़ना जो राधिका के पक्ष की अभी से सावधान कह रही हैं। इनके चक्कर में पड़ गए और यदि इनकी तरह से तुमने आचरण कर लिया ये कुछ करवाएंगे तुमसे परंतु करना मत ये तुमने आचरण कर लिया तो समझना जन्म श्री किशोर जी की गुलाम बन करके रहना पड़ेगा फिर तो हमसे मत कहना और सारी सखी श्री प्रिया लाल दोनों को ग्रंथ बंधन के साथ में जहा न प्रकार के शंख मन दुंध भी वाद्य बज रहे हैं वाद्य के साथ में पधरा करके जब कुंज में लेकर के आती हैं, सारी सखी कह रही हैं कि ये जो कल्पवृक्ष है ना इनको प्रणाम करो जगत की अभिलाषा को पूरे करने वाले हैं श्री प्रियालाल परंतु प्रियालाल के मन की कोई अभिलाषा है उसको पूरा करने वाले हैं वृंदावन के ये कल्पवृक्ष वृक्षों की इतनी मेहमा ऐसी अद्भुत मेहमा श्री किशोरी जी की ओर की जितनी भी सखीरण हैं वे कह रही है कि दोनों नवयुग दंपति अब इन वृक्ष को प्रणाम करो परंतु तो श्री राधा की कृष्ण की ओर की जो सखीगण है इशारे से मना करती हैं ना ना ना इस रज में कोई जादू टोना है यदि तुमने प्रणाम किया और ये रज तुम्हारे मस्तक के ऊपर लग गई तो समझ लोग गए तुम काम से फिर जन्म भर तुमको श्री राधिका की गुलाम बन करके ही रहना पड़ेगा प्रणाम करना यह जादू तोना है परंतु श्री श्याम सुंदर को नजाने क्या हो जाता है कि सखियों के टोकने पर भी अपने पक्षी की सखियों के टोकने पर भी सब करिए अरे जल्दी से प्रणाम करो ना दंडवत दिंदो, दंडवत करो ना जैसे ही दंडवत करते हैं वैसे ही श्री चित्रा प्रिया जी के चरण के नीचे की छोटी सी रज लेकर के चरण रज लेकर के श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर डाल देती है सारी सखी कहती हैं बस हो गया काम श्याम सुंदर की जितने पक्षी की जितनी भी सखी हैं वे सब कह रही है बस हो गया काम अब जो होगा सो होगा आप क्या है अब उसको बोलो हमारे कहने पर भी तुमने नहीं माना अब जन्मभर श्री किशोरी जी के अंगवत होकर के ही तुमको रहना पड़ेगा उस समय विशेष रूप से श्री चित्रा जी जादू टोना करने में बड़ी कुशल हैं तो उस समय कामन करती हैं हमारे ब्रज की एक रीति है कामन जहां खेत होता है विवाह की एक रिचुअल है विवाह की एक पद्धति है लोक पद्धति उसमें खेत में ले जाकर के मान किसी बगीचे में ले जाकर के वहां बगीचे में किसी वृक्ष का पूजन कराती हैं और पूरे वृक्ष का पूजन करा करके वहां जादू टोना भी करती तो श्री चित्रा जी जादू टोना करती हैं एक एक प्रिया जी के जो आभूषण हैं उन आभूषणों का जैसे मार्जन करती हुई कहती हैं कि बिछिया रे बिछिया बीच्या, बिछिया रे बिछिया बीच्या, लालजी तुमको प्रिया जी के चरणों का बिछिया बना दूं ऐसे लोक मंत्र जो है लोक मंत्रों का प्रयोग करते उसको कहते काम माने कामना करते हुए हमारी अभिलाषा ये है कि तुम यह भाव धारण करो आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया के चरणों का मुंहपुर बना दूं आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया की कमर की कोंधनी बना दूं आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया के बाजुओं का बाजूबंद बना दूं आओ लाल आओ तुम्हें लाल के नयनों का काजल बना दूं ऐसे लोक व्यवहार एक एक आभूषण जो है उन एक, -एक आभूषण उनको जादू टोना के द्वारा जैसे विमोहित करती हुई श्याम सुंदर को प्रिया के वशीभूत करती हुई विराजमान होती है और वहां श्री जो अक्षत हैं वो एक दूसरे के ऊपर समर्पित करवाती हुई ये विराजमान हो रही हैं तो गु हम शैशव खेल नहीं बतकदा कार्यो विवाहोत्सव शैशव खेल खेल में ही यहाँ विवाहोत्सव जो है वो विवाहोत्सव सब, सब करवाती हुई विराजमान होती हैं और फिर श्री खेत करवा करके माने खेत में जो कल्प वृक्ष हैं उन कल्प वृक्षों का पूजन करा करके फिर ग्रह प्रवेश करवाती हुई जैसे निकुंज में प्रवेश करवाती हुई श्री प्रिया, उन प्रिया लाल को उस समय विराजमान करती हैं शैया भवन में ले जाकर के विराजमान करती हैं तो प्रीतिम काम पे राधा माधव यो सदैव भजित हो श्री राधा माधव जो सदा प्रीति धारण करते हैं उनमें कौमार एव उज्वलम जो वो ज्वल कोमार अवस्था की प्रीति है जिस प्रीति का एक अनुभाव है कि नाव मात्र जनतो प्रेमो प्रेमो प्रे, प्रेम उद्दाम गमाम नाम मात्र का श्रवण करके प्रियालाल दोनों के अंगों में उद्दाम सब हो रहा है ऐसे प्रियालाल की अपूर्व प्रीति देख करके कोई सखी पीछे से आकर के गठजोड़ कर देती है उस समय श्री वंशी की साक्षी में प्रीति की साक्षी में दोनों के फेरे करवाती है और फेरे करा करके श्री रंगदेवी जी विशेष रूप से श्री प्रिया को अपनी छाती से लगा करके सखी को श्याम सुंदर के श्री हस्त में सखी को समर्पित करती हैं और समर्पित करने के बाद में जब विदाई दे करके यौतुक जो हैं उनको प्रदान करके दहेज जो है उस दहेज को प्रदान करके श्री प्रिया लाल जब एक कुंजी से दूसरी कुंजी में पधारते हैं उस समय सर सखीगढ़ कहीं द्वार चार करते हुए जो कल्प वृक्ष हैं कल्पलताए हैं उनको पूजन करा करके परस्पर युगल को प्रणाम करवाते हुए और शाम सुंदर श्री किशोर जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं उस समय किशोर जी की चरण रज को शाम सुंदर के मस्तक के ऊपर धारण करते हुए जादू टोना करते हुए कामन करते हुए परस्पर प्रीति को बढ़ाते हैं और प्रीति को बढ़ा करके महामहोत्सव उस समय श्री प्रिया जी की अनंगरंग कुंज में जो अपूर्व श्वेताम्बु कुंज है श्री अः इंदुलेखा जी की जो श्री रंगदेवी जी की स्वर्ण अंबुज कुंज है उस स्वर्ण अंबुज कुंज में अपूर्व उल्लास उल्लास उनके द्वारा महामहोत्सव करती हुई शुप्रिया के आगमन का उत्सव करती हुई विराजमान होती हैं और कुरियार विवाहोत्सव में सदा कार्यो विवाहोत्सव ये विवाहोत्सव जो है वो विवाह उत्सव शिशव खेलन के द्वारा करती हुई विराजमान हो रही है कर रहे हैं कि गायता सह बीरे कियता मधुर्गान विद्यानिधि कलींद्रिल मदकर उदारक्रमा तदानु तदाजा मिलत भाजा रोधसी बोल श्री तब मैं आपका वो दर्शन करूंगी कि आप युवा सरकार सखियों के साथ में श्री वृंदावन यमुना पुलिंद में पढ़ा रहे हैं श्री यमुना जी की सुंदर लहरी अदार जो पुलिन है रेती वो विराजमान है सुंदर कुशेष है भूमि जहां रेती में जराबी कर्कशता नहीं है कमल फूल के समान कमल के पराक्रम के समान परम कोमल श्री यमुना की रेती है सुंदर उसके ऊपर भी पुष्प आसर सुंदर बिछा हुआ है और उसमें तदा जा, मिलत ऐसी शिवप्रिया जी विराजमान हैं सामने सद्मुख श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं श्याम सुंदर अपनी भैंसी का वादन कर रहे हैं शिवप्रिया जी अपनी विपंक्षित सुपंचम अपनी विपंची वीणा लेकर के विराजमान है विपंछित सुपंचम रुचर बेणु ना गायता श्री श्याम सुंदर रुचिर बेणु में जो गायन कर रहे हैं उसके जवाब सवाल में श्री प्रिया जी वे वीणा बजा रही हैं अब जवाब सवाल हो रहा है जोगलबंदी हो रही है और जुगल में जवाब सवाल हो रहे हैं तो एक तान प्यारी जो चूक के बजाई प्यारी जी अपनी में जानबूझकर के एक चांद तान चुक करके बजाती हैं और श्री श्याम सुंदर तान चुक जाते हैं जैसे चुकते हैं वैसे ही श्री तुंग विद्या जी कहती है वो चुक गए चुग गए श्याम सुंदर जल्दी से संभाल करके उस सम को जो एक पान पहले आ गई थी उसको सुप्रिया जी ने अभी तिहाई करी की है उसको तीन बार दो करके सम पे समाएंगे तो पहली चार कहीं एक जगह चूक करके बजाई है परंतु तो जानबूझ करके उसको ही ऐसा दिखा रही हैं जैसे सम आ गया है और श्री श्याम सुंदर यदि चूक जाए तो उस समय सब सखी आनंदित होकर के ताली बजा रही है और श्री प्रिया जी अपनी बीमा में जो तिहाई है उस तिहाई को प्रस्तुत करते हुए तीसरी बार में आकर के ताल को ठीक स्वर में ठीक ताल के साथ में उसे मिला देती हैं मात्रा के साथ में मिला देती है पहली जो मात्रा है वो कहीं एक जगह चूक रही है दूसरी मात्रा में उसका संतुलन करते हुए अंत में सम में ला के उस ताल को पूरी तरह से बजा देती है मिला देती है उसमें श्री श्याम सुंदर भी थोड़े से लजा जाते हैं पर श्री श्याम सुंदर भी कहीं चूक करके ठीक जगह अपनी मात्राओं की जो चूक है उसको संभालते हुए जब विराजमान होते हैं तो सखीगण उनकी भी श्याम सुंदर की जो सखीगण हैं वे भी ताली बजा रही हैं, वे भी प्रशंसा प्रकट कर रही हैं। ऐसे दोनों जगह प्रशंसा प्रकट करते हुए दोनों की दोनों अपूर्व से विराजमान तो विपंचित सुपंचम श्री प्रिया स्वर में गायन कर रही हैं और रुचिर गायता श्री श्याम सुंदर वेणुवादन कर रहे हैं आए श्याम सुंदर की वेणु में और श्री प्रिया जी की जो अपूर्व बीणा है उस बीणा में दोनों में कहीं जुगलबंदी हो रही है उस जुगलबंदी में कहीं लड़ंत जो हो रही हैं उसमें जो कहीं परस्पर जहां प्रतिद्वंदता हो रही है उस प्रतिद्वंदता में सामने के प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए श्री प्रिया अपने गायन के साथ ही साथ आने के बिना सम जैसा दिखा देती हैं जिसको देख करके श्री श्याम सुंदर कभी चूक जाते हैं सारी सखी जब पाली बजाती हैं कि हमारी सखी जीत गई उस समय श्री श्याम सुंदर तुरंत ही सावधान होकर के अपनी गायन अपना जो वेणुवादन है उस वेणुवादन को आगे बहा करके उस सम को स्वीकार न करते हुए अंत में जाकर के ठीक सम्पर्क प्रिया और उन श्याम सुंदर की वेणु ये दोनों की दोनों एक सम पर आकर के कहीं मिलती हैं और उस समय सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है तो प्यारी जब गयो बीन सकल कला भुन प्रवीण एक तान प्यारी जो चूक के बजाई श्री प्यारी बीन लेकर के विराजमान है और एक तान जो है वो जान बुझ करके चूक करके बजाती और उस समय श्री श्याम सुंदर बड़ी चतराई के साथ में अपनी जो चूक है उसका सुधार करते हुए आगे उस परंग को बढ़ाते हुए अपने आलाप को बढ़ाते हुए फिर तीसरी जो आवृत्ति है वो तीसरी आवृत्ति में ला के उसे ठीक सम के ऊपर विराजमान करते वन सम्मेलन मधकरणी उदारक क्रमात जैसे हाथी के बल में हाथी के साथ में मधकरणी उदारक क्रमात कोई मतवाली हरिणी करिणी हथनी जैसे मिल रही हो ऐसी बन सम्मेलन हाथी के बंध में जो यूथ अधिपति है उस यूथाधिपति के साथ में जितनी भी युथनी हथनी गण हैं जो जैसे मिलती हुई विराजमान हैं कदान भुषहानुजा मिलत भानुजा रोधसी तब श्री भुषहानुजा उनका मैं श्री यमुना के किनारे दर्शन करूंगी यहां पर करिंद्र और करणी शब्द के द्वारा हाथी और हाथनी यूथोप और यूथमा इन दोनों के प्रयोग के द्वारा श्री प्रियालाल की जो जल केली क्रिया है उस जल के क्रिया का भी कहीं संकेत करते हुए उसका ध्यान करते हुए वो सखी विराजमान हो रही है और उस लीला का भी जल के लीला का भी ध्यान कर रही हैं कि जो व्यातुक्षी लीला है उस व्यातुक्षी लीला में परस्पर युद्ध करते हुए शिवप्रियालाल एक दूसरे को पराजित करने के लिए जहां विराजमान हो रहे हैं शील लीला का तात्पर्य है जहां हाथ के छक्का के द्वारा जल के छीटा दे करके जल से युद्ध किया जाए उसको व्यातुक्षी लीला कहते हैं तो उस व्यातुक्षी लीला करते हुए विराजमान है सोमस्यलम युवत भी परिशिष्य मान सो मन कृष्ण अम्भसी मन श्री यमुना जल में युवत भी परिशिष्य मान हा के द्वारा परिश्यम व्यातुक्ष लीला में जब पराजित हो रहे हैं उस समय एकदम घबरा जाए एक साथ श्याम सुंदर के ऊपर जब जल के छींटे मार रही हैं तो श्वास लेने का अवकाश भी नहीं मिल रहा है उस समय चतुर्श्रोमणी उस प्रहार से बचने के लिए जान बूझ करके जल के भीतर गुप, गुप्त लगा जाते हैं गोता लगा जाते हैं और गोता लगा करके जो सबसे ज्यादा तेज प्रहार कर रही हैं, उनके पीछे से जाकर के उनके बस्तर का ही अपकर्षण करते हुए विराजमान होते हैं तो अपने आप जो प्रहार की तीव्रता है वो प्रहार की तीव्रता कहीं अवरुद्ध हो जाएगी तो ऐसे चतुराई करने के लिए श्री शांत दत्त जब दूर निकल जाते हैं और दूर निकल के जब प्रिया के ऊपर अत्यंत अत्यंत प्रहार करते हैं जल का उस समय सुप्रिया वे भी कमल जहां खिल रहे हैं उस कमल बन में बीच बीच में जाकर के कमलों के बीच में अपना मुख दर्शन कराती है अब पता ही नहीं लग रहा है कि कमल है कि मुख है तो दोनों के कमल कमल के बीच में अपने मुख का दर्शन कराती हैं तब शुप्रिया की जो अंगगंध है उस अंगगंध के द्वारा सो कई कुसुम वर्ष भी जो ग्रील है वे गयेन्द्र लील रूप में हाथी के समान अपूर्व से खेलते हुए विराजमान हो रहे हैं और उस समय भ्रमर और भ्रमरी प्रियाजी जब जीतती है तो भ्रमरिगण गुंजाल करती हैं, जय जयकार करती हैं, जय हो श्रीमद मोहन लाल की जय तो प्रिया जी अपूर्व रूप से आनंदित होती हैं, सखीगण जब श्याम सुंदर जीतते हैं तो उस समय श्री भोलागण वे अपूर्व रूप से जय जयकार करते ऐसे ही आकाश में जो दिव्य देवी हैं गंधर्व गंधर्व पाली भी अनुद्रुत हां आविषद बा तो गंधर्व पाली भी अनुद्व आविष्य बा तो गंधर्व पाली जो जन है वे भी शिव प्रिया जी की महिमा का गायन करती हैं तो देवी गणों को शिवप्रिया जी के रूप का भी दर्शन है साथ के साथ में उनके गायन का भी दर्शन है परंतु देवताओं को जो गंधर्वपाल हैं यद्यपि ये नुकुंज के देवता हैं नुकुंज के गंधर्वपाल हैं प्राक स्वर्ग के नहीं हैं उपदेवों में नहीं हैं परंतु इनको भी श्री प्रिया के रूप का दर्शन नहीं है इनको केवल प्रिया और लालजी के संगीत मात्र का दर्शन तो पुरुष जाति को केवल संगीत का दर्शन और जो स्त्री जाति है उनको श्री प्रिया के रूप का भी दर्शन लालजी के रूप का भी दर्शन और संगीत का भी दर्शन परंतु प्रेम का दर्शन नहीं जो मंजलीगण हैं, उनको प्रिया लाल के संगीत का भी दर्शन है रूप का भी दर्शन है साथ के साथ में युगल की प्रीति का भी दर्शन इन सखियों को है ये तीनों में अंतर रास है कि जो सखी मंजरी हैं निकुंज परकर है उसे प्रीति का आस्वादन भी प्राप्त है जो नुकुंज मंजूरी का नहीं है नुकुंज परकर नहीं है पंत सु जाती हैं क्योंकि तो लीला की परकर हैं ये श्री गोलोक की परकर हैं दिव्य वृंदावन की परकर हैं तो दिव्य वृंदावन की परकर होने के कारण इनको शिवप्रिया के रूप माधुरी का भी दर्शन है संगीत माधुरी का भी दर्शन है पंत प्रेम माधुरी का दर्शन नहीं है जो पुरुष जाते हैं उनको केवल संगीत का गायन दर्शन है और संगीत को देख करके वे श्री लालजी के संगीत के अवसर पर लालजी का जब गायन होता है तान होती है उसके समय तो विशेष रूप से आनंदित होते हैं और वे उस का प्रोत्साहन करते हैं के समय श्री जितनी भी स्त्री जाती हैं वे आनंदित करती हैं परंतु जो श्री किशोरी जी की कृपा को प्राप्त किए हुए रागात्मिका प्रकर का अनुवत्त ग्रहण करके रागानुका प्रकर में जो विराजमान हैं है को ग्रहण करके जो विराजमान हैं उनको उस प्रेम माधुरी का योगी क्यों दर अनुभव प्राप्त है क्योंकि श्री किशोरी जी का जो प्रेम है वो किशोर जी में है किसी दूसरे में हो नहीं सकता है परंतु आनुक्त के द्वारा किशोरी जी के उस प्रेम को ये मंजरी गण भी स्वाभाविक रूप में आस्वादन कर लेती है तो विपंचित सुपंचम श्री जी अपनी बीणा में विपंछी बीणा में गायन कर रही है रुचिर वेणु गायता श्री श्याम अपनी वेणु उनके द्वारा रुचि रूप में गायन कर रहे हैं और रुचि रूप में गायन करते हुए मधुर गान विद्यानिधि दोनों ही विद्यानिधि है परंतु विद्यानिधि होते हुए भी श्री प्रिया श्याम को छकाने के लिए जानबूझकर के अभी गायन को पूरा नहीं किया है संपन्न नहीं लाई है परंतु उसके पहले ही प्रथम जो आवृत्ति है उस प्रथम आवृत्ति में ही एक तान करके सम जैसा दिखाती हैं और शाम सुंदर जैसे ही सम को दिखाना चाहते हैं वैसे ही शिवप्रिया उस गायन को आगे बढ़ा देती हैं और तिहाई जो है उस तिहाई में आगे बढ़ाने के लिए उसको पुनः जो आगे बढ़ाती हैं और अपने गायन को पूरा नहीं कर रही है श्याम सुंदर तुरंत समझ जाते हैं और समल करके जहा चूक रहे थे उस चूक को संशोधित करते हुए जैसे वे सम पर नहीं पहुंचे हैं उस सम को बढ़ाते हुए फिर तिहाई करते हुए बार बार दो हुए तीसरी आवृत्ति में आकर के सुप्रिया लाल दोनों के दोनों जब सम के ऊपर राग लय और ताल इनको एक बिंदु के ऊपर जब केंद्रित करते हैं तब जाकर के अपूर्व आनंद की प्राप्ति और जितनी भी सखीगण हैं वे अपूर्व आनंद की प्राप्ति करती हैं प्रिया के गायन पर लाल जी के गायन पर पुरुष जाति को केवल संगीत का माधुर्य हो रहा है जो कि अलौकिक है जगत में कहीं दूसरी जगह दिख नहीं सकता है जो स्त्री जाति हैं उनमें भ्रमणीगण जो देवांगनागण उनको श्री प्रिया के रूप का भी दर्शन है प्रिया के संगीत कला का भी दर्शन है पंत माधुर्य का दर्शन नहीं है माधुर्य का दर्शन होगा जिसने अनुगत्य ग्रहण किया है पंत मंजरी को सर्वाधिक माधुर्य का दर्शन वहां प्राप्त हो रहा है सखी मंजरी को तो कविंद्रबंध सम्मेलन ऐसे संगीत पूरा होने के बाद में जब श्री यमुना जी के पास में पधारते हैं उस समय श्री प्रिया के श्रृंगार जो हैं उन श्रृंगारों को रत्न श्रृंगार उनको कहीं दूर करके उनके स्थान पर विशेष रूप से पुष्प श्रृंगार और कदम्ब पुष्प उस कदम्ब पुष्प के श्रृंगार को धारण करके श्री लाल दोनों जब जल के लिए करने के लिए विराजमान होते हैं उस समय सखीगण बदल जाती हैं दो भागों में बद, एक और श्री श्याम श्रृंगार और प्रिया जी के साथ में सारी सखीगण और जिस समय श्याम सुंदर के ऊपर व्यातुक्षी लीला करती हैं, एक साथ प्रियाओं के द्वारा जल के छीटे पाने पर श्री श्याम सुंदर पराजित होते हुए जब घबरा जाते हैं तो डुबकी लगा करके उस समय श्री प्रियागणों के जल के भीतर ही जाकर के वस्त्र का आकर्षण करते हुए विराजमान और श्री यमुना जी उस समय सब सखी गणों को प्रियागणों को उस समय कभी लहर रूपी वस्त्र और कभी कमल पत्र रूपी वस्त्र प्रदान करके श्री यशोदा जी श्री राधा रानी की जो सखी गण है उनकी सहायता करते हुए विराजमान होती हैं तो कभी भीषु रूपी वस्त्र और कभी जो कमल पत्र रूपी वस्त्र उनको प्रदान करते हुए उनका सखी की सेवा करते हुए स्वामी की सेवा करते हुए विराजमान होती है तो करींद्र बन हाथी के बन में सम्मिलन मद एक लीला प्रणय युद्ध उदार क्रमा का मतलब है प्रणय युद्ध जहां पर हो रहा है जा, मलत जा, कब मुझे श्री प्रिया लाभ भूषहान जाधिका जा, का दर्शन होगा जहां वे श्री श्यामचंदर के साथ में जलकेली करते हुए विराजमान हो रही हैं, उनका मैं तब दर्शन करूंगी तो उनकी कृपा के द्वारा ही ये वस्तु है और कृपा के साथ में ही किम और कदा ये दो जो वस्तु हैं वो सहज रूप में प्रकट हो रही है कि इतनी दुर्लभ वस्तु उसकी भी एक अयोग्य व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अयोग्य नहीं बल्कि वह अपराधी भी है उस वस्तु को प्रदान करने के लिए जो दाता दाता है उसे परम परम उदार होना चाहिए और श्री किशोर जी के समान कोई दूसरा उदार है नहीं जो कि अयोग्य को भी प्रदान करेंगे उनकी कृपा के द्वारा प्राप्त होगा परंतु देर मत कीजिए जल्दी से उस वस्तु को मुझे प्रदान कर दीजिए तो कि मौकदा इन दो भावों को धारण करते हुए विराजमान हो गए अलंकार है पृथ्वी छंद जो है वो पृथ्वी छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है पहले शिखरणी छंद था शार्गुल विक्रीड था इसके पहले वाले में और पहले शिखरणी था रसई रुद्र रस यम नागस शिखरणी शिखर्णी का जो लक्षण है और मस्यस्ततो शार्गुल विक्रीड़तम वो शार्दुल विक्रीड तो आगे वर्णन कर रहे हैं साहस वर मोहना भूत विलास रासोत्सवे विचित्र वर तांडव श्रम जला गंड स्थल कदम वर नागरी रसिकेखर तू मुदा भजाम पद लाल ललित जीवनम सेवा ये श्रीमद गुरुदेव की कृपा से साधक को प्राप्त होगी श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो मंजरी स्वरूप प्रमाणित किया है उस मंजरी स्वरूप में स्थित होकर के साधक देह में तो श्री प्रियालाल की कभी मानसी सेवा और कभी उपकरण की सेवा करते हुए विराजमान कभी श्रीमंदर में उपकरण के द्वारा श्री प्रियालाल की यह सेवा करते हुए अष्टकालीन जो सेवा पद्धति है निज निजी संप्रदाय के अनुसार उस सेवा पद्धति के अनुसार शिवप्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान जो विरक्त हैं वे लोग सेवा से वंचित नहीं होंगे कि भाई अब तो उनके पास में कोई साधन नहीं है उप उपकरण नहीं है अब सेवा कैसे करेंगे उनकी सेवा घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी क्योंकि मानसी सेवा करेंगे उपकरण की सेवा में सीमाएं हो सकती हैं परंतु तो मानसी सेवा में कोई सीमा नहीं है वहां असीम रूप में मानसी सेवा सारी सामग्री उनको उपस्थित हो जाएगी और उन सामग्रियों के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा करेंगे और उनका ये जो देह है ये देह में ही चिन्मय भाव कहीं प्रकट हो गया क्योंकि तो साधन में यदि बीना ये दोनों एक हो गए तो जो उपकरण की सेवा की जा रही है वो उपकरण की सेवा अंत स्वरूप में पहुंच रही है और अंत स्वरूप जो सेवा करना चाहता है वह उपकरणों में सामने प्रकट हो जाएगा और उपकरणों में उन्हीं भावों का वे दर्शन करते हुए विराजमान हो जाएगा। सीमित उपकरणों में भी उन्हीं भावों का दर्शन करते हुए वे विराजमान हो जाएंगे जब उत्क्रांत सिद्धि हो जाएगी ये देह गिर जाएगा तो एक बार साधक के विरह को दूर करने के लिए श्री योगमाया उसे पार्शद तनु प्रदान कर देंगे और पार्षद की सेवा करते हुए विराजमान परंतु तो अभी भाव सिद्ध नहीं हुआ है वो एक आगंतुक ही कहीं विदेशी वस्तु ही कहलाएगा अभी परकर का वो पूरा पूरा भाग नहीं बना है वो एल नहीं कहलाएगा परकर का भाग बनाने के लिए उसे कर के बीच में जन्म प्लान नहीं किया जाएगा वो प्रमोटेड नहीं है बल्कि परकर के बीच में ही वह जन्म प्राप्त करके विराजमान हो तब वो भाव सिद्धि की प्राप्ति हो करके वह सेवा करते हुए विराजमान होगा तो यहां कह रहे हैं कि साहस वर मोहना भूत बिलास रासोत्सवी विचित्र वर तांडव श्रम जला गंडल श्री प्रिया जी लाल जी हंस रहे हैं साहस परम सुंदर हास जो है वो हास प्रकट हो रहा है साहस शिवप्रिया जी भी हंस रही हैं हास वो जहा कल ध्वनि भी निकल रही है दंतावली भी सामने प्रकट हो रही है उसका नाम कलहास है तो साहस जहां कलहास और उसके साथ में स्वर भी कहीं प्रकट हो रहा है तो वो कल हास होकर के विराजमान जहां केवल सिक्किणियों का विस्तार हो ओठ के छोर इनको सिक्कि कहते हैं इनका विस्तार हो उसको कहेंगे स्मृत जहां स्मृत के साथ में कहीं दंतावली भी चमक जाए दांत की चमक भी आ जाए उसका नाम है हास जहां दंतावली के साथ में कहीं स्वर भी प्रकट हो उसका नाम है हास जहां स्वर के साथ साथ जोर का स्वर निकले उसका नाम है अट्टहास और जहां आंसू आ जाए हाथ पैर छटकने लग जाए मूर्छा आ जाए हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए दर्द हो जाए वो है अतहास तो इनमें स्मित हास कलहास मृदहास ये चार तो श्रेष्ठ हैं और अत्यास और अतिहास ये चार निंदनीय होकर के विराजमान हैं। उनको तामस माना गया बाद दो दो जो हैं वो सात्विक राजस रूप में ये कहीं प्रकट किए गए तो साहस भर मोहनाथ हास पूर्वक अर्थात जिसमें दंतावली भी कहीं दिख रही है कुछ झलक दिख रही है बर मोहनाथ अपूर्वोहन विराजमान है तो साहस बर मोहन अद्भुत बिलास रासोत्सव ऐसा अद्भुत बिलास रासोत्सव में कहीं प्रकट प्रकट हो रहा है विचित्र वर तांडव जहां पर श्री श्याम सुंदर विचित्र तांडव करते हुए विराजमान है पुरुष का जो नृत्य है उसका नाम है तांडव और स्त्री जाति जाति का जो नृत्य है उसका नाम है लास् तो ब्रज गोपी का और श्री श्याम सुंदर जहां विचित्र तांडव करते हुए विराजमान है जिसमें दमखम ज्यादा हो वह है तांडव जिसमें भावों का प्रकाशन ज्यादा हो उसका नाम है कोमलता ज्यादा हो उसका नाम है लाश्य तो विचित्र विचित्रव तांडव श्रेष्ठ तांडव जहां प्रकट हो रहा है और श्रम गंडस्थल श्री प्रिया ने जो मस्तक के ऊपर शीशफूल धारण कर रखा है और उस शीशफूल से ही जुड़ी हुई जो बंदनी श्री मस्तक के ऊपर विराजमान उस बंदनी में बीच बीच में मोती के झब्बा फदे हुए हैं और वे मोती के झब्बा कहीं शोभा को प्रकट करते हैं जैसे की शोभा प्रकट हो रही हो तो प्रश्वेद की आभा को प्रकट करने के लिए बीच बीच में जो बंदनी है उस बंदनी में जो मोटी के जब्बा प्रकट हो रहे हैं वे की शोभा को प्रकट करते हैं आभास को प्रकट करते हैं परंतु श्री प्रिया में कभी भावजन्य प्रश्वेद और प्रकट हो जाते हैं श्याम सुंदर के स्पर्श को प्राप्त करके श्री प्रिया में जो भावजन प्रश्द प्रकट हुए वे भावजन भी उन मोतियों के बगल में या मोतियों के नीचे की जो हैं वे जब चमकती हैं तब पता लगता है कि अरे इन प्रश्वेद बिंदुओं के आगे मोतियों की चमक बड़ी फीकी है वो केवल आभास प्रकट करने वाली थी तो मोती के सामने जब नकली मोती आए तो जैसे तुलना में उसकी शोभा प्रकट हो जाती है ऐसे प्रकट होने पर की जो चमक है वो पृष्वेद की चमक अद्भुत होकर के विराजमान जो पृष्वेद की चमक श्री प्रियाजी ने सीमंत में जो सिंदूर कर रखा है उस सिंदूर से मिलकर के रखताब होकर के श्री ने श्री मस्तक के ऊपर जो समर यंत्र जो काम यंत्र स्मर यंत्र धारण कर रखा है उस स्मर यंत्र की परिक्रमा देते हुए कहीं शिवप्रिया की नाशिका के साथ में मिलकर के जब पीक के साथ में मिलकर के एक होकर के विराजमान होता है उस तो समय अपूर्व श्री की जो शोभा है वो श्री की शोभा अद्भुत रूप में प्रकट होती है और श्री श्याम सुंदर प्रिया की उस पृश्वेद बिंदु का दर्शन करके ऐसे भाव विफोर हो जाते हैं कि अपने पठका के छोर को लेकर के उस समय श्री प्रिया के श्रम बिंदुओं का मार्जन करते हुए आप विराइमान होते हैं अपने हाथ से श्री प्रिया के श्रीमस्तक के कपोल के ऊपर या नासका के साथ में बह कर के जो पीक के साथ में प्रश्वेद बिंदु जो मिल रही हैं उनको कहीं पोसते हुए श्री श्याम सुंदर की जो शोभा है तासाम अति अतिविहारेण शांता शोभा है वो अद्भुत जो शोभा है वो अद्भुत शोभा है काचि समकंदन जहाँ पर तासाम जो श्रम जो है वो श्रम की अतिशयता के कारण जो दिखाया जा रहा है श्रम की अक्षरता है परंतु तत्वता श्रम की अक्षरता नहीं है श्रम अपनी जगह है तत्वतः प्रिया के जो प्रश्वेद हैं वो पुष्वेद तत्वतः भावजन प्रश्वेद तासाम अति बिहारेण तो अति अतिविहार के कारण ये केवल आरोप दिया जा रहा है बिहार को श्रम को परंतु तो श्रम मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु है भाव तो भाव भावजंद जो प्रश्वेद उत्पन्न हो रहे हैं भाव भावजन जो की बूथ पसीने की बूथ जो मोतियों को पहले पराजित कर रही हैं मोतियों को पराजित करके श्री प्रिया ने श्रीमस्तक के ऊपर जो कामयंत्र बिंदु उनको धारण कर रखा है उसके नीचे जो परम सुंदर श्याम बंदनी उस शाम के वंदनीक्रमा करते हुए सहारे जिस समय पीक से मिलने के लिए उत्सुक हो करके वो पृष्वेद की धारा रक्ताभ जो सिंदूर के साथ में मिली हुई मिलकर के विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर उस पुष्वेद का प्रिया के श्रम का दर्शन करके बहाने से पधारते हैं और अति व्यहारेण अति व्यहार के कारण शांतानाम बदनामी सह श्री शांत जो प्रिया हैं, उनके मुखों को पराम्रजत करुण है परम करुणा से युक्त होकर के श्री शांत विराजमान हैं, उनको पराम्रजत उनको पहुंचते हुए विराजमान शांकना जैसे अपने परम परम आनंदमय समतम माने कल्याण प्रदान करने वाले शांति प्रदान करने वाले इसलिए संतम अपने किरणों के द्वारा जैसे चंद्रमा कुमुदिनी के ऊपर आने वाली जल की बिंदुओं को जैसे सूर्य कमलनी के ऊपर आने वाली प्रश्वेद की जो बिंदु है जो निहार की बिंदु है उन निहार की बिंदुओं का जैसे मार्जन करता है इसी प्रकार शाम श्याम तम श्याम सुंदर भी संत में नांग पाण ना अपने अंग शब्द श्री सुखदेव जी संबोधित करेंगे राजा कहाँ हैं अरे अंग अरे मेरे देख ये जैसे कोई आंख में उंगली डाल करके दिखाए देख ये ये ये पॉइंट है ऐसे अंग शब्द कह करके संबोधन के द्वारा कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनने में आता है तो संत में ना अंग पाणना अंग ये संबोधन जैसे श्री सुखदेव जी में, आँख में डाल करके दिखा रहे हैं कि ये ये शोभा शोभा शोभा है है इस पकर, इस को है, इस को को को कहीं पकड़ पकड़ जो पॉइंट पॉइंट और अपने उस रस के उल्लास को परम उल्लास के साथ में संबोधन प्रस्तुत करते हुए और श्री राधा राजा को परीक्षित महाराज को उस रस में डोबोते हुए उनको वह भाव प्रदान करते हुए जैसे कह रहे न, अंग अंग तू मेरा हृदय प्यारे देख ये शिप्रिया लाल की शोभा स्वपाण ना अपने हाथ से श्री श्यामचंदर शिवप्रिया के जिस समय पृथ्वी बिंदु को पहुंचते हैं इसी तरह से शिप्रिया अपने ओहनी के छोर को लेकर के श्री प्रियाजी लाल जी के श्री मस्तक उन श्री मस्तक के उ, कपोल के ऊपर आने वाले जो पृष्ठे बिंदु हैं उनको जब पहुंचती हैं उस समय जो अपूर्व शोभा है वो शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है परस्पर युगल की जो प्रीति है वो युगल की प्रीति उस चेष्टा के द्वारा तस्खी चेष्टा के द्वारा कहीं प्रकट हो रही है तो विचित्र वर तांड श्रम जला गंडस्थल दोनों के गंडस्थल माने कपूल ये श्रम से जला होकर के विराजमान है और उनको पहुंच रहे हैं कदान वर नागरी रसिक शेखर हे नागरी हे वर नागरी हे रसिक शेखर आप दोनों अद्भुत होकर के विराजमान है वर नागरी परम श्रेष्ठ परम नागरी आप विराजमान है हे वर नागरी वर आप वर नागरी रसिक शेखर नागरी का तात्पर्य है कि सेवा में प्रवीण रसवर्धन करने में जो चतुर है उसका नाम है नागर और रसिक का तात्पर्य है कि मेरे सुख का जहां भाव नहीं है दिखाया जा रहा है जैसे मेरा अपना सुख है परंतु तत्वता प्यारे के सुख को ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नागर और रसिक नागर का मतलब है रस वर्धन में कुशल और रसिक का तात्पर्य है कि जीव ईश मिल मिलदोय नाम रूप गुण पर हरे रसिक कहावे सोय जो जल घोरे सरक जैसे जल के भीतर शर्करा घुली हुई है तो शर्करा अलग से नहीं दिखेगी परंतु उसमें विराजमान तो वो तत्सुख सुखी भाव उसका नाम है रसिक तो रसिक शेख तो ये नागर और रसिक इन दोनों में शेखर होकर के विराजमान है मुकुट हो, मुकुटमणि होकर के विराजमान है, है कितने कोमलांगी परंतु आवेश में नृत्य किए जा रही हैं किए जा रही है उस समय जानबूझ करके जो सखी सखीगण है वे सखीगण शिवप्रिया लाल को विश्राम प्रदान करती है विश्राम करके ही श्री प्रियाजी के कोमल जो चरण हैं क्या उनमें सुगंध कितनी कोमलता कितना रस उनमें विराजमान कमल शब्द के द्वारा रूप कमल शब्द के द्वारा गंध कमल शब्द के द्वारा मधु इन तीनों के आश्रय होकर के जो विराजमान है ऐसे उन चरणों का लालन करती हुई श्री प्रिया विराजमान है बृंदारण्य नुकुंज मंजुल ग्रहे स्वात्मेश्वरी मार्गेन हे राधे दर्शित पथम कि कालिंदी टटी काी पंकले स्नायाम तत्कुटी कस्तूरिकापकाम स्नाज मलम जह्याम कदा निर्मला श्री दासी उस श्री किशोरी जी से कह रही है कि हे श्री राघे वृंदाव्य नुकुंज मंजुल ग्रहेशु आत्मेश्वरी मार श्री श्याम सुंदर वृंदावन के नुकुंज मंदिर में श्री किशोरी जी किस नुकुंज में विराजमान हैं इसके लिए मेरी खुशामत करते हैं मैं कोई ऐसी थोड़ी हूं ऐसी वैसी श्याम सुंदर भी मेरी खुशामत करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि प्रिया किस कुंज में है और मैं उस समय जो दर्शित पदम विदग्धता पूर्वक चतुराई के पूर्वक श्री प्रिया जी की संकेत कुंज को मैं बता देती हूँ प्रिया जी ने हमको मतलब बता किया है वे कह रही थी कि मैं कहीं माकंद कुंजी जो है उसकी ओर जा रही हूं और श्याम सुंदर से मत कहना मैं तुमसे नहीं कहूंगी बोलो <laughs> सब तो कह कहती <laughs> <laughs> तो जान लूझ करके यहां सभ्य दर्शित पदम शाम सुंदर पूछ रहे हैं पवन हमें पता नहीं, है। पहले पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ तो रही कुछ अशोक कुंज से या कुंज जो है वो आम्र कु से मैं आ रही हूं। पर तो मुझे पता नहीं है प्रिया जी कहाँ हैं बता दो तो प्रया क्या आम्र कुंज से आ रही हूं तो ऐसे विदग्धता पूर्वक अपनी वाणी में अपनी वाक को ही कहीं प्रकट करते हुए चतुराई से मैं श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया की कुंज का संकेत प्रदान कर दूंगी तो वृंद नारायण ने नुकुंज मंजुल श्री वृंदारायण की नुकुंज मंजुल निकुंज है उस मंजुल निकुंज में आत्मेश्वरी मार्गेन श्री श्याम सुंदर अपनी आत्मेश्वरी को ढूंढ रहे हैं अपनी प्रिया जी को ढूंढ रहे हैं परंतु मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कुंज में है प्रिया जी दिखी नहीं मुझे तो उन्होंने संकेत किया था पहले कहलवाया था कि इस कुंज में मिलूंगा इस कुंज में तो है नहीं प्रिया एक कुंज में संकेत दे करके उस कुंज में ना आकर के कहीं दूसरी कुंज में जैसे चली गई तो उस समय श्री श्याम सुंदर जैसे ढूंढ रहे हैं और ढूंढते हुए श्री दासी से जब पूछ रहे हैं उस समय दासी दर्शित पदम पूर्वक मार्ग दिखा रही है कि श्याम सुंदर वृंदावन के श्रे, मेरी श्री राधिका, मेरी श्री राधिका, वे तो परम श्रेष्ठ अंग कांति से संपूर्ण वृंदावन को सुवासित करती हुई विराजमान है हमको क्या पता उनकी अंग कांति से प्रकट होने वाली जो गंध है वह सुगंध भ्रमरों को आकर्षित कर रही है किस कुंज में भ्रमर ज्यादा एकत्रित हुए हैं ऐसे संकेत करके संग बड़ी चतुराई के साथ में मैं श्री श्याम सुंदर की कुंज को संकेतित कर दूंगी कि जिस कुंज में भोरों की भीड़ लगी हो समझ जाना श्री किशोरी जी उस कुंज में है या जिस कुंज में कोई भूमि सी हरिणी सामने टकटकी लगा करके देख रही हो साजाति की प्रीति होती है इसलिए मृदनयनी श्री राधिका के साथ में इन हरिणियों की सारी प्रीति है उन हड्डियों से पूछो मुझसे को पूछ रहे हो ऐसे संकेत में श्री किशोरी जी की कुंज का जब सब दर्शित प्रथम मैं विदग्धता पूर्वक श्री प्रिया जिस कुंज में है उसके मार्ग को दिखाऊंगी कि से मैं त्यालपन ऐसा करके शाम चंद्र को तो भेज दिया और श्री सखी को उस मंजरी को शिव प्रिया के साथ में श्याम सुंदर को मिलाने की अत्यंत अत्यंत उत्सुकता है यहां ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर को प्रिया जी से मिलने की जितनी उत्सुकता है उससे दस गुणी ज्यादा उत्सुकता इन सखियों को है मिलाने की जो मिलने वाला है उसको जितनी उत्सुकता है उससे भी शतगुणी उत्सुकता कहीं अधिक उत्सुकता इन दासियों को है इन सखियों को है तो श्याम सुंदर को तो संकेत कर दिया और संकेत करके स्वयं पुकार रही से नृत्यालोपन अरे श्याम सुंदर तब से भटक रहे हैं मुझे तो उनके ऊपर बड़ी दया आ रही है क्यों नहीं आप उनके पास में जाती हो बा तो दोनों पहले श्याम सुंदर को संकेत कर दिया कि जिस कुंज में श्री प्रिया जी होंगे वहां पर भोरे आ जाएंगे जिस कुंज में, में प्रिया जी होंगे वहां पर हरिणी एकत्रित हो जाएंगी उस कुंज में प्रिया विराजमान हैं यह प्रिया की पहचान है उसको ढूंढो ये श्याम सुंदर को संकेत कर दिया और इधर श्री प्रिया जी से कह रही हैं कि हे प्रिया हे श्री राधिके श्याम तब से परेशान हो रहे हैं आप क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए जाती हो जल्दी से श्याम व्याकुल होकर के चातक के समान आपके मुख का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही हैं हो रहे हैं कि या से नो इत आलपन क्यों नहीं जाती हो जाओ ना वहां पधारो ना ऐसे आलाप करते हुए तो बृंदा ने नुकुंज में जो मंजुल ग्रह है निवृत्त निकुंज है उस निवृत्त निकुंज में आत्मेश्वरी मार्ग श्री श्याम सुंदर अपनी स्वामी को ढूंढ रहे हैं और स्वामी को ढूंढते समय हर संविद्ध दर्शक पथम जब मंजरी से पूछते हैं तो सखी मंजरी विदग्धता पूर्वक श्याम सुंदर के मार्ग को बता देती है ऐसे श्याम सुंदर को उस मार्ग का संकेत करके अब ये सखी दौड़ करके श्री राधिका को पुकारती हुई कह रही है हे श्री स्वामी क्यों नहीं आ रही हो हे राधे क्यों नहीं आ रहे हो कि नह? क्यों नहीं उस में जा रही हो? श्याम सुंदर उस कुंज में विराजमान है वहां आप गमन गमन करो इति आलपन ऐसा मैं प्रिया को भी पुकारती हुई कहते हुए विराजमान होंगी कालिंदी सल तत्कुछ तटी और कहकर के कि मैं तो अब स्नान करने के लिए जाती हूं मुझे देर हो रही है क्योंकि शुक्रियालाल निवृत्न कुंज मंदिर में जाएंगे तो वहां पर सखी जाएगी नहीं संकोच करेगी तो बहाना बना करके ये कहते हुए कह रही हैं कि कालिंदी तत कुछ टी कस्तूर का पंखे ले मैं तो यमुना स्नान करने के लिए मुझे देर हो रही है इसलिए श्याम सुंदर को मैंने आ, मैं श्याम सुंदर के साथ में श्याम सुंदर को लेकर के आपके पास में नहीं आ सकती हूं मैं नहीं आ सकती हूं मुझे दूसरा काम है ऐसा कहकर के जान बूझ करके वहाने से श्री यमुना के किनारे मैं कब जाऊंगी और स्नायम स्नायम यमुना जल में स्नान करके स्नान करके बार बार स्नान करके श्री यमुना जल कैसे हैं तत कुछ टी कस्तूरी का पंकल है। जो श्री यमुना जल श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो कस्तूरी उस कस्तूरी से पंकिल होकर के विराजमान कस्तूरी केशर कपूर जहां श्री यमुना जी की लहरों के ऊपर हुआ विराजमान हो रहा है ऐसे श्री यमुना के सुगंधित कस्तूरिक कस्तूरी से पंकिल जल में स्नायम स्नायम स्नायम स्नायम बार बार स्नान करके स्नायम स्नायम ये दो बार जो प्रयोग होता है ये कहीं आमृन अपने आप हो जाता है ये एक व्याकरण का एक नियम है स्नायम स्नायम मान बार बार स्नान करके कुदे हज मलम जय हाम कदा निर्मला हा। मैं अपने कुदेह के मल को कब दूर करूंगी मैं तो यमुना जी स्नान करने के लिए जा रही हूं ऐसा कह करके ये जा रही और अंत में कह रहे हैं कि पाद स्पर्श रसोत्सव प्रणृतिर गोविंद मिंदीवरा वरह प्रार्थय तुम सुमंजुल रहा सुमजुल तुम माला चंदन गंध पूर रसवत् सत पानक पानक आ रहा तुम चायने तब प्रेश कदास्याम श्याम अब बपू सेवा ऐसे प्रार्थना कर ली और प्रार्थना करके फिर अभिलाषा कर रही है कि आपकी कृपा से क्या ये बपू सेवा मुझे मिलेगी मंजरियों की जो सेवा है उस मंजरियों की सेवा को कब मैं प्राप्त करूंगी तो ये साधक की जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पाद स्पर्श को पलोटने की सेवा मुझे कब मिलेगी पादस्पर्श पाद का स्पर्श करने का जो अपूर्व रस चरणों को पलोटने का जो अपूर्व रस वो मुझे कब मिलेगा प्रणत भी गोविंद इंद्री वर्ष श्याम प्रार्थितु तब तो मुझे अवसर होगा कि मैं प्रत भी प्रणाम करके गोविंदम इंद्री वर्ष श्याम उन गोविंद से प्रार्थना करूंगी जो कि इंद्री वर्ष श्याम नील कमल के समान शाम है तो नील कमल के समान नील कमल को कहते हैं हिंदी वर्ष जो लाल कमल है उसको कहते हैं सरोज जो गुलाबी कमल है उसको कहते हैं कहीं अपूर्व रूप से भा भा कमल जो लाल कमल है बड़ा उसको कहते हैं कमल जो पीला कमल है उसको कहते हैं पुण्डरिक स्वर्ण कमल स्वर्ण कमल जो श्वेत कमल है उसको कहते हैं पुण्डरिक तो श्वेत कमल पुण्डरिक पीला कमल जो है वो स्वर्ण कमल जो लाल रंग का कमल है उसको कहते हैं कमल जो गुलाबी कमल रंग का है उसको कहते हैं सरोज जो नीला कमल है उसको कहते हैं इंद्रवर तो श्री श्यामचुंदर कैसे हैं इंद्रीवर श्याम इंद्रीवर के समान जिनकी शाम अंग कांति है उनसे प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सुमंजुल रहा सम्राज्य जो तुम सुमंजुल होकर के राहत कुंजांश जो आपके मिलन की कुंज हैं उन मिलन की कुंजों का सम्मार्जन करने का सौभाग्य मुझे कम मिलेगा माला चंदन गंध पूर रस्वत तांबूल कभी माला को कभी चंदन घिसकर के चंदन की गंध को तैयार करूं कभी गंध पूर रस्वत तांबूल जो कपूर है उससे युक्त रसयुक्त तामूल इनकी मैं रचना करूं कवि तत्पान सुंदर पना उसको तैयार करूं इनको आदातू तो जो सेवा है दासी दासी की वो शिवप्रिया के चरणों को पलोटना श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना करके उनके हाथ पर दबा करके शिवप्रिया के पास में सुंदर को लेकर के आना फिर सुंदर जो कुंज है उस कुंज में सोहनी की सेवा करना वह कुंज उनका सम्मार्जन करना फिर माला तैयार करना फिर चंदन तैयार करना चंदन गंध फिर गंधपुर माने कपूर चंदन अलग है गंधपुर तो कपूर जो है वो कपूर के से युक्त रसवत तांबुल सुंदर जो तांबूल है वो तांबूल की रचना करना फिर सत पान कहा पान कहा नहीं सुंदर जो पानक माने पना उन पनाओ को तैयार करू आ तुम। इनको समर्पित करने के लिए हे रसई कदन क्या बात कैसा सुंदर संबोधन है रसई कदन ये किशोरी जी के लिए बड़ा सुंदर संबोधन हे रस को प्रदान करने वाली रस आपकी ही आश्रित है आप रस को प्रदान करने वाली तब प्रेश मैं आपकी प्रेशा प्रेशा का मतलब है हुकुम में खड़ी रहने वाली दासी किंग करी प्रेशमा ने जहां चाहो वहां पर भेज दो एक ऐसा मोहरा जिसको कहीं भी फिट कर दो उसको कहेंगे प्रेशा प्रेशा माने आज्ञा को सर्वदा मानने के लिए तैयार रहने वाली जो दासी है उस दासी का नाम है प्रश्न ऐसी इस दासी बन करके, आपकी परिसा बन करके आपके आदेश की किंकरी बनकर के प्रशास माने किंकरी किंकरी बनकर के कहू मैं विराजमान होंगी ऐसे सेवा की कामना करते हुए निरंतर निरंतर विराजमान हो रही हैं बोलो लालीलाल की जय दुर्लभतम जो सेवा उसको चाह रही है श्री राधामोहन देवजू की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय ताय गौर हरी बो जय श्राश्व